बोलवंडावन बिहारी लाल की जय राधा श्री राधा गिरी बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय म हरि गोविंद जय जय बोलबंडावरील की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जय पराशर पराशरसूनु सत्यवती हृदय नंदनोभ व्यासो यस्यास्य यमलगल्तम वा मम तम जगत्ति सर्द नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम नमा तत्वराकों को तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव पंचतत्वात्मकृष्ण भक्तूप स्वूपक भक्तावत भक्ताक्ष नमा भक्त नारायण नमस्कृत्य नरम से नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जयधी हे श्री सनातन प्रभो कर्णावराशे हे रूप दुर्ग जनक दयावलोक हे भट्ट्युग्म सुमते रघुनाथ पाद श्रीजीव मे कृत मंद मते दयाकुलृंदावन बिहारी लाल की जय श्री इक्कीसवां परिच्छेद और पराय पर श्री महाप्रभु संबंधित तत्व का निरूपण करके अवतार जो तत्व है उनका निरूपण करके अब उपास्य तत्व का निरूपण कर रहे हैं और उपास तत्व में कह रहे हैं कि परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान श्री गोविंद ये ये परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है परम माने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है ताते बढ़ तारसम के हो ना आने लो निर्णय उनसे बढ़कर के कोई नहीं है उनके समान भी कोई नहीं ये निर्णय हो गया इसलिए ब्रह्म परमात्मा भगवान और भगवान के जितने भी अवतार उन सारे अवतारों में सर्वोत्तम श्री कृष्ण होकर के विराजमान है और उन्हीं कृष्ण की महिमा का गायन करते हुए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चनानंद विग्रह अनाज राज सर्व कारण कारण श्री कृष्ण ईश्वर हैं। ईश्वर का तात्पर्य है ईश्वर की परिभाषा दी ईश्वर की तीन परिभाषाएं दी गई ईश्वर की एक परिभाषा दी गई कि सृष्टि पालन संहार करने में जो समर्थ है उसका नाम ईश्वर यह एक देशी परिभाषा है मुख्य परिभाषा ईश्वर की दूसरी परिभाषा योगशास्त्र में दी गई वो परिभाषा है क्लेश कर्म विपाकाशय अपराष्ट पुरुष विशेषः ईश्वर ये पातंजल योग दर्शन की परिभाषा है कि जिसमें क्लेश कर्म और विपाक ये तीन चीज नहीं हो इनसे जो छुआ हुआ नहीं हो इनसे जो पराजित नहीं हो क्लेश कर्म विपाक क्लेश पांच है योग शास्त्र के अनुसार अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनवेश ईश्वर में एक पांचों क्लेश नहीं है अविद्या का तात्पर्य है कि देहाध्यास मैं देह हूं मैं त्रिगुण हूं हम सबके हृदय में यह एक अध्यास अध्यास माने भ्रम इल्यूजन है कि दे मैं हूं परंतु तो भगवान में ये भ्रम नहीं है भगवान के देह देही में विभागी नहीं है इससे उनका देह त्रिगुणात्मक है ही नहीं और उनमें देहाध्यास जैसे जीव को होता है वस्तु में अवस्तु का आरोप जैसे जीव करता है ऐसे ईश्वर कभी वस्तु में अवस्तु का आरोप नहीं करते हैं भगवान ने देहाध्यास नहीं है रस्सी में सर्प का आरोप कर लेना इसको कहते हैं अध्यास वस्तु है रस्सी वास्तव में दिख रही है रस्सी और उसमें अवस्तु माने सर्प तो वहां पे है नहीं उसका आरोप कर लिया गया इसका नाम है अध्यास तो सर्वत्र ब्रह्म ही विद्यमान है वस्तु और उसमें अवस्तु का आरोप देह का आरोप आत्मा भी ब्रह्म है उसमें देह का आरोप कर लेना ये हो गया अध्यारूप ईश्वर में ऐसा अध्यारूप नहीं है ईश्वर में अविद्या नहीं है अविद्या का मतलब है कि वह प्राकृत वस्तु को स्वरूप से भिन्न जो जीव जगत है उसको अपना शरीर नहीं मानता है वो सदा उसके मन में ये विचार है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं यही विचार है वो उनका स्वरूप ही है अस्मिता का तात्पर्य है कि मुझे सुख मिले जगत मेरे लिए भोग्य है मैं भोगता हूं ये जो अस्मिता है ये अस्मिता भी अहंकार भी जीव में नहीं है अहंकार ही चित्त जड़ ग्रंथी अहंकार की एक विशेषता है कि अहंकार चित स्वरूप भी धारण कर सकता है इसलिए चित है तो अहंकार जड़ शरीर का एक भाग है परंतु तो आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के आत्मा भी चित बन जाता है इसलिए अहंकार को कहा गया चित्त जड़ ग्रंथी चित्त माने आत्मा और जड़ माने शरीर इन दोनों की गांठ अहंकार के रूप में विद्यमान है अहंकार का नाम है चिज्जल ग्रंथी तो भगवान में अस्मिता भी नहीं है अर्थात भगवान देह को आत्मा मान करके इस देह ये देह भोगता है और मैं सारे जगत का भोग करूं ऐसी भावना भी भगवान में नहीं है जीव के हृदय में यह भावना रहती है कि मैं स्वयं भोगता हूं और जगत मेरा भोग्य है ऐसा विचार भगवान में नहीं है। अविद्या पांच क्लेश इनमें पहला क्लेश है अविद्या दूसरा क्लेश है अस्मिता तीसरा है कर्म अविद्या अस्मिता राग द्वेष राग राग का तात्पर्य है मुझे सुख मिला है वो मुझे मिलता रहे द्वेष का तात्पर्य है कि जो सुख की सुविधाएं मिल रही हैं वे सुविधाएं कहीं छूट न जाए उनके प्रति अरुचि इसका नाम है द्वेष और अभिनवेश का तात्पर्य है जो सुख इस समय नहीं है उस सुख का भी विचार करना हमारे पास में ये था ये था ये था ये था ये कल्पना करते रहना तो ये ये भगवान में ये वस्तुएं नहीं है अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पांच जो हैं वो क्लेश है तो क्लेश से भगवान रहित ईश्वर रहित होता है फिर कर्म के बंधन से भी ईश्वर रहित होता है। ईश्वर कर्म के बंधन में नहीं है कर्म की परिभाषा दी गई कि प्राक अभाव जिसका फल पहले नहीं मिलेगा फल मिलेगा बाद में प्राग अभाव पहले उसका फल नहीं मिलेगा नियत वो प्रागत अनादि कर्म भी अनादि है यत्न निष्पाद्य मनुष्य के प्रयास के द्वारा जिसको किया जाए और विनाशी उसकी चौथी विशेषता है कि वो भोग के द्वारा या ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाएगा ऐसा भोग का कारण पांचवें कर्म की परिभाषा हुई पांचवें कर्म का गुण हुआ वो भोग के द्वारा नष्ट हो जाएगा ये पांच गुण जिसमें विद्यमान है उसका नाम है कानू दोबारा बोलते हैं कि अनादि प्राग अभावत्त अनादि प्राग अभावत में पहले नहीं था जैसे कोई आम का बीज है अब उसमें मिठास नहीं है परंतु तो बीज में वे सारे गुण विद्यमान हैं आगे जितनी भी मिठास आएगी वो सारी मिठास उस एक बीज में विराजमान तो गुण पहले प्रकट नहीं हुए हैं प्राग अभाव है परंतु समय आने पर प्रकट होंगे कोई छोटी सी दुग्धमुख बालिका है अभी उसमें मातृत्व के गुण विद्यमान नहीं है परंतु उसमें सारे के सारे भी गुण विद्यमान हैं किसी छोटे से बालक में कि वो पिता बन सकता है वो माता बन सकती है तो ये सारे गुण प्राग अभाव पहले उसका अभाव है बाद में समय आने पर वे गुण प्रकट हो जाएंगे तो पहला गुण कर्म का हुआ प्राग अभाव बात। दूसरा हुआ अनादि कर्म भी अनादि हैं और अनादि होने के कारण जीव के सामने वे कर्म आ जाएंगे और जीव ये विचार करेगा मैं अपूर्ण हूं तो कर्म को करके मैं कहीं पूर्णता प्राप्त कर लू कर्म एक आकर्षक वस्तु है कि ऐसा कर्म करने से मुझे कहीं पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी सुख की प्राप्ति हो जाएगी तो कर्म का दूसरा गुण हुआ वो हुआ अनादि प्राग अभावत्त अनादि तीसरा हुआ कर्म जड़ है पुंभ प्रयत्न निष्पाद्य ये तीसरा गुण हुआ कोई मनुष्य ही उस कर्म को करेगा मनुष्य के प्रयत्न के द्वारा वो निष्पाद्य है त्न निष्पाद फिर विनाशी चौथा उसका गुण है कि अनादि होने पर भी कर्म विनाशी है या तो भोग के द्वारा कर्म नष्ट हो जाएगा या ज्ञान के द्वारा कर्म नष्ट हो जाएगा विनाशी और पांचवा कर्म का जो गुण है वो पांचवा कर्म का गुण है कि वह भोग का कारण है आगे जो हाथी घोड़ा मनुष्य सुअर तितली जो भी योनि मिलेगी उनका वो कारण तो ये पांच गुण जिसमें विद्यमान है उसका नाम कर्म श्री बलदेव विद्याभूषण ने श्रीमद भगवत गीता के भाष्य में गीता भाष्य में उन्होंने कर्म की ये परिभाषा दी तो क्लेश कर्म अब आया विपाक विपाक का मतलब है के कर्म का जो फल मिलेगा उससे भी भगवान परे हैं ऐसा नहीं है कि भगवान ने कोई कर्म किया है तो उसका फल उनको भोगना पड़ेगा हमको भोगना पड़ेगा नियम राजा के लिए नहीं है नियम प्रजा के लिए ही होता है राजा को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वो कर्म के बंधन में नहीं है तो क्लेश कर्म विपाक और विपाक के बाद में आशय आशय का तात्पर्य है जैसे हींग की डिबिया से हींग को निकाल दिया गया परंतु फिर भी उसकी गंध उसमें बसी हुई है ऐसे ही मन में पूर्व कर्म करने के संस्कार कहीं न कहीं रहते हैं और उस आशय से न सिखाने पर भी व्यक्ति उन कर्मों को करना करते हुए चला जाता है बालक को कोई सिखाता नहीं है परंतु वह माँ के स्तनों को निचोड़ने लगता है दूध पीने लगता है किसने सिखाया भोजन करना किसी ने नहीं सिखाया परंतु तो हम सांस लेना स्वाभाविक रूप में विराजमान स्वास्थ्य लेने लगते हैं भोजन करने लगते हैं अमूक समय में कामोद्रेख अपने आप व्यक्ति में उत्पन्न हो जाता है यह आशय पूर्व जन्म की जो आशय है उन आशय के द्वारा व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है तो इन क्लेश कर्म विपाक और आशय चार से जो रहित हो उसका नाम ईश्वर ये दूसरी परिभाषा हुई तो एक परिभाषा हुई सृष्टि पालन संहार करने वाला जो कारण है उसको हम ईश्वर कहेंगे सृष्टि करने की पूरी योजना जिसके दिमाग में है और पूरा प्रोसेस जानता है कि इस वस्तु में इतनी वस्तु मिलाने पर यह रंग बनेगा ऐसा उसका आकार बनेगा ये गुण आएंगे इतना पूरी योजना भगवान को पता है इसलिए भगवान ईश्वर है तो सृष्टि पालन संहार करने वाला ईश्वर होता है एक परिभाषा हुई हम कहते हैं गॉड जनरेटर ऑपरेटर और डेस्ट्रॉयर जी ओ डी तीनों जो हैं वो उसमें गुण विशेष रूप से विद्यमान तो ये ईश्वर की एक परिभाषा हुई दूसरी परिभाषा हुई क्लेश कर्म विपा आशय से जो रहित है परंतु तो यह परिभाषा भी पूर्ण नहीं है एक तीसरी परिभाषा दी वैष्णव आचार्यों ने वो दी के कर, कर परिभाषा है इसमें बहुत सारी चीजें पहली दोनों चीजें भी सब आ जाएंगी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ सर्व समर्थता तो ईश्वर श्री कृष्ण ईश्वर हैं परमा कृष्ण परम माने उनके बराबर भी कोई नहीं है तो उनसे बढ़कर के कौन होगा कृष्णा का तात्पर्य है कृष्ण माने सत्ता और राम माने आनंद जो आनंद और सत्ता जिसके कारण सबकी सत्ता है और जो स्वयं आनंद रूप होकर के विराजमान है उसको हम कहेंगे कृष्णा ईश्वर परम कृष्ण सच्चदानंद विग्रह उनका विग्रह और उनमें कोई अंतर नहीं है जैसे वे सच्चदानंद हैं, इसी प्रकार उनका शरीर भी सच्चदानंद है ब्रह्म जैसे सच्चद आनंद है आनंदमय आनंदमय होकर के विराजमान ऐसे श्री कृष्ण का शरीर भी सच्चद है अनादि श्री कृष्ण का कोई कारण नहीं है अनादि माने उनका कोई कारण नहीं है परंतु तो आदि वे सबके कारण बढ़िया बात है बे सबके कारण हैं, उनका कोई कारण नहीं है गोविंदा, उनके को गो माने माने वाणी, वेद उसके द्वारा ही जाना जा सकता है कोई अपने निज बुद्धि या तर्क के आधार पर ईश्वर को नहीं जान सकता है क्या सुंदर परिभाषा ये ईश्वर की अः अद्भुत कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करने के लिए एक बहुत बढ़िया ये श्लोक है तो गोविंद गो माने माने वाणी वाणी के द्वारा जिसको जाना जा सकता है मनुष्य की जो वाणी है अचिंत्य जो वाणी है जो गुणातीत वाणी है उसके द्वारा उसको जाना जा सकता है प्राकृत वाणी के द्वारा वो जानने में नहीं आता है प्राकृत वाणी वह सा बुदा त्रिगुणात्मक तुण, है प्राकृतवाणी चार शब्द शक्तियों से युक्त होकर के ही विराजमान है या तो मोक्षावृत्ति होगी या उसमें लक्षणावृत्ति होगी या उसमें गौनी वृत्ति होगी या उसमें तात्पर्य वृत्ति होगी इन चार वृत्तियों के भीतर से कहते हैं सब कुछ आ जाएगा यद्यपि वैष्णवगण या, या का्यशास्त्री वे लोग तो कहीं व्यंजना और अन्य अन्य गुण भी मानते हैं परंतु तो का तात्पर्य है साक्षात संकेतित अर्थ जैसे गो कहा और गो का अर्थ है एक शासना पशु विशेष परंतु तो ईश्वर में प्राकृत वाणी मुक्षावाणी का प्रयोग नहीं हो सकता है मुक्षावाणी के द्वारा ईश्वर को नहीं जाना जा सकता है के द्वारा जो अप्राकृत वाणी है उसको प्राकृत वर्णन नहीं कर सकती है क्योंकि प्राकृत वाणी जो मुख्यावाणी है वह चार रूपों में ही अपने आप को अभिव्यक्त करेगी जाति गुण क्रिया और यदचा इन चार रूपों में ही मुख्यावाणी का प्रयोग होता है सबसे पहले हम प्रयोग करते हैं किसका जाति का गाय अब गाय तो सैकड़ों हो सकती है झुंड में तब गाय को भी छांटने के लिए अवधा की बात कर रहे हैं मुख्यावाणी प्रयोग कर रहे हैं तब हम गुड़ का प्रयोग करते हैं सफेद गाय अब सफेद तेन में लाल पीली काली सब गाय अलग हट गई केवल सफेद सफेद रह गई सौ में से बीस रह गई परंतु बीस रह गई अभी भी तब एक तीसरा गुड़ प्रकट किया वो तीसरा प्रकट किया जाति गुण क्रिया माने खड़ी हुई गाय या घास चरती हुई गाय क्रिया देख के उन बीस में से भी पांच रह गई घास चरती हुई केवल पांच गायबागी की गवार कर रही हैं कहीं बैठी हैं तो उनकी क्रिया से और उनको कहीं सीमित किया तो स्पेशलाइजेशन करने के लिए उनके पास में सीमित करने के लिए कहीं क्रिया का प्रयोग किया इतने पर भी पांच में भी किसको छाटे तब कहेंगे माने संज्ञा कोई देंगे आह आह तो नाम की जो गाय है वो तुरंत हुई चली जाएगी अपना नाम सुनकर तो हम जब भी कोई वाणी का प्रयोग करते हैं अविधा का प्रयोग करते हैं मुख्यापति का प्रयोग करते हैं तो मुख्या या अविधा में हम चार चीजों का ही प्रयोग करके कहीं स्पेसिफिक वस्तु के ऊपर पहुंचते हैं विशिष्ट वस्तुओं के ऊपर हम पहुंचते हैं जाति जाति के बाद में गुण गुण से फिर क्रिया और क्रिया से यद्रचा इन रूपों में पहुंचते हैं ईश्वर की ये सारी चीजें ईश्वर में नहीं हो सकती हैं ब्रह्म में नहीं हो सकती हैं इसलिए अन्धावृत्ति ब्रह्म में नहीं लगेगी ब्रह्म की जाति है नहीं जाति होने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए और ब्रह्म एक है ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म है नहीं इसलिए ब्रह्म में जाति नहीं हो सकती ब्रह्म में गुण नहीं हो सकते हैं क्योंकि गुण अन्य वस्तुओं से व्यावर्तन करता है जब हम सफेद कहते हैं तो लाल नीली पीली इनको हमने रोका परंतु सारी वस्तुएं जीव जगत और स्वरूप वैकुंठ यह सब ब्रह्म के भीतर ही है इसलिए ब्रह्म में गुण नहीं हो सकते न जाति हो सकता है न गुण हो सकता है फिर ब्रह्म क्रिया से भी है क्रिया जो की जाती है वो किसी चीज की कमी करने के लिए उसको पूर्ति करने के लिए क्रिया की जाती है जो एब्सोलुट है परम तत्व है उसमें विद्वानों का यह मत है कि वहां पर प्राकृत गुण नहीं रह सकते कोई क्रिया नहीं रह सकती है तो ज्ञानियों का जो मत है वो ये है कि जो परतत्व है वो परतत्व प्राकृत क्रियाओं से भी रहित है उसमें स्वभूत क्रियाएं हो सकती हैं परंतु तो प्राकृत क्रियाएं उसमें नहीं है क्यों प्राकृत क्रिया वह किसी कमी की पूर्ति करने के लिए ही प्राकृतिक क्रिया का प्रयोग किया जाता है हम में कोई कमी है कोई चीज अचीव करनी है प्राप्त करनी है इसलिए हम कोई क्रिया कर रहे तो ईश्वर में क्रिया भी नहीं है इसलिए ईश्वर को क्रिया रहित विकार रहित करके निरूपण किया गया तो ईश्वर न जाति है न गुण है न क्रिया है, है फिर यथोच्छा नाम क्या होगा उसका नाम तो हम अपनी कल्पना से रखते हैं हम स्वयं कल्पित हैं तो ईश्वर का नाम क्या रखेंगे इसलिए ब्रह्म निष्कर्ष में आया कि मुक्षावृत्ति से ब्रह्म रहित होगा साक्षात संकेतित जो अर्थ हैं डिक्शनरी के जो अर्थ हैं उनसे ब्रह्म परे हुआ मुक्षावृत्ति का प्रूफ नहीं किया जा सकता लक्षणावृत्ति का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है लक्षणावृत्ति होगी कहां जहां मुख्य अर्थ में बाधा होने पर उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ ले लिया जाए जैसे कह दिया गंगायाम घोषा गंगा में यह गांव बसा है अब गंगा में कैसे बसेगा नदी के प्रवाह में तो गांव बस नहीं सकता है तो मुख्य अर्थ में बाधा आने पर मुख्य अर्थ से संबंधित कोई दूसरा अर्थ लिया जाए तो गंगा का अर्थ गंगा प्रवाह लेकर के गंगा का अर्थ लिया गया गंगा का तट गंगायम एम घोष का मतलब है गंगा के तट पर गांव गंगा की धार में गांव नहीं है ऐसा नहीं कहा जाएगा तो इसको हम कहेंगे लक्षण कि मुख्य अर्थ से संबंधित जहां कोई दूसरा अर्थ लिया जाए जब मुख्यार्थ भगवान में समर्थ ब्रह्म में नहीं लगता है जाति गुण क्रिया यदि यही उसमें अप्लाइड नहीं है तो फिर लक्षण कहां से होगी क्योंकि लक्षण तो मुख्य के ऊपर ही आधारित है इसलिए ध्यान रखना बात जो चल रही है वो चल रही है कि ब्रह्म मन वाणी से परे है इसको सिद्ध कर रहे हैं मन से परे है वाणी से परे है क्योंकि वाणी का विषय जो होगा वो मुक्षा होगा लक्षणा होगा गौणी होगा या तात्पर्य वृत्ति होगा ये चारों वृत्तियां ब्रह्म में अप्लाइड नहीं तो अभिधा नहीं है लक्षणा नहीं है अब गौणी वृत्ति गौणी वृत्ति का तात्पर्य है दो वस्तुओं में अत्यंत समानता होने के कारण जहां एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का प्रयोग कर दिया जाए जैसे सिंह हो मानव का हा या गौर बालिका बालिक देश का या विद्यार्थी बिल्कुल बैल है तीन बार समझाया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बैल है क्या आदमी बैल तो हो नहीं सकता है परंतु गौर बाल्मिका यह बाल्मिक देश का निवासी गौर है बैल है ये गुण के कारण उसकी मूर्खता के कारण उसको बैन कह दिया गया और दूसरी ओर दूसरा एक विद्यार्थी था गुरुजी ने कहा सिंह हो मानव कहा शाबाश मेरे शेर चल आगे बढ़ जा ये मानवक सिंह है ये विद्यार्थी सिंह है शेर है तो आदमी शेर कैसे हो जाएगा दो पैर वाला चार पैर वाला कैसे हो जाएगा पंत तो यहां पर गुण के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया तो यह तीसरी मृत्यु हुई गौणी जहां मुक्षावृत्ति ही नहीं लग रही जाति गुण क्रिया देखा ये ही भगवान में अप्लाइड नहीं है तो फिर गौरी वृत्ति कहां से होगी इसलिए कुल मिलाकर के बात यह हुई कि वैदिक वाणी के द्वारा चिन्हमे वाणी के द्वारा भगवान का गायन किया जा सकता है चिन्ह वाणी में भी होंगी तो यही चीज अब यहां लक्षणा गौणी तात्पर्य वृत्ति चिन्ह वाणी में भी यही होंगी क्योंकि हमारे पास में वाणी के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है हमारे पास में माध्यम तो वाणी का ही है परंतु तो वो वाणी यदि चिन्हय है वेद की तरह से या वो वाणी कहीं कृपा के कारण उत्पन्न हुई है किसी संत के मुख से उत्पन्न हुई है तो संतों के वचन भी परम प्रामाणिक होकर के विराजमान होगी और मुख्य रूप से शास्त्र के द्वारा वेद का अर्थ जो निकाला जाएगा शास्त्र का जो अर्थ निकाला जाएगा वो तात्पर्य वृत्ति से निकाला जाएगा तात्पर्य वृत्ति किसको कहेंगे कि जहां तक कोई शब्द का अर्थ जा रहा है उस अर्थ को ग्रहण किया जाए उसको तात्पर्य कहते हैं शब्द है सशब्दार्थ है तो दीर्घ दीर्घ तरण न्याय से जहां कोई शब्द का अर्थ निकाला जाए दीर्घ दीर्घ तरण न्याय क्या है एक नई बात आ गई इसको समझ ले जैसे किसी ने बाण मारा शत्रु के तो बाण शत्रु के पहले कवच को भेदेगा कवच को भेजने के बाद में उसने जो कुर्ता पहन रखा है कंचुक उसको भेदेगा फिर कंचुक को भेजने के बाद में उसके केश या ऊपरी जो झिल्ली है खाल की उसको भेदेगा केश को उसको केश कहेंगे फिर इसके बाद में त्वचा को झेलेगा छेदेगा फिर उसके बाद में वो कहीं मांस को छेदेगा फिर मांस को छेद करके मांस में जो नसें हैं उनको छेदेगा नस को छेदने के बाद में फिर जो रक्त है उसको छेदेगा फिर जो मांस कहीं भीतर हड्डी बनकर के विराजमान हो गया है उस हड्डी को छेदेगा, उसके भीतर मज्जा को छेदेगा उसके भीतर वीर्य को छेदेगा उसके भीतर स्थित प्राणों को भी छेद करके व्यक्ति के प्राणों का हरण कर देगा इसको कहेंगे दीर्घ दीर्घ तरम न्याय इसी प्रकार कोई शब्द कहीं प्रयोग किया गुरु जी कह रहे हैं गुरु जी पढ़ा हैं अब विद्यार्थी पढ़ते पढ़ते उब गए हैं और गुरुजी कह रहे हैं विद्यार्थी विद्यार्थी गुरुजी से कह रहे हैं कि गुरुजी संध्या हो गई गलत तो नहीं कह रहे हैं, संध्या तो हो गई है परंतु तो विद्यार्थी का कहने का तात्पर्य क्या है कि महाराज आगे हमारे बहुत से काम हैं हमको संध्या वंदन करने जाना है स्नान करने जाना है भूख भी लग रही है अब पढ़ने का में मन भी नहीं लग रहा है इतने सारे जो अर्थ निकल रहे हैं वे अर्थ काय से निकलेंगे कहा गया है केवल एक शब्द के संध्या हो गई केवल एक वाक्य बोला गया पर तो इतने सारे जो अर्थ निकल कि आगे बहुत काम है हमको समुदाय इकट्ठे करने जाना है स्नान करना है संध्या करनी है रसोई में सहायता करनी है फिर भोजन करने हैं फिर अपना पाठ याद करना है ये सारे जो अर्थ हैं ये सारे अर्थ अपने आप को तो सारे अर्थों को शास्त्र प्रकट करेगा और सारे अर्थों को प्रकट करके अंत में जो अर्थ प्रकट करेगा वो अर्थ प्रकट होगा कि अब पढ़ाई में अर्थ मन नहीं लग रहा है ये निष्कर्ष की बात ऐसे ही शास्त्र गोविंद तात्पर्य वृत्ति के द्वारा चिन्हय वाक्य की तात्पर्य वृत्ति के द्वारा द्वारा सुन लें चिन्मय वाक्य के द्वारा जो तात्पर्य वृत्ति है उस तात्पर्य वृत्ति से उन गोविंद को प्राप्त किया जा सकता है गो माने वाणी माने चिन्मय वाणी और बिंद माने तात्पर्य वृत्ति से उनको प्राप्त किया जाएगा यह गोविंद की व्याख्या हो सर्व कारण कारण वे गोविंद सर्व कारण कारण होकर के विराजमान है तो चिन्मे भाषा की तात्पर्य वृत्ति के द्वारा अंत में जो प्रतिपाद्य है तो सारे शास्त्र अंत में प्रतिपादन करते हुए श्री गोविंद को ही फल रूप में प्रतिपादित करेंगे ऐसे वे गोविंद सर्व कारण कारण होकर के विराजमान हैं इसी की व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब के सब श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं इसलिए कृष्ण ही अधिश्वर है और ये कहा भी गया ब्रह्मा जी जैसे कह रहे हैं कि कृष्ण की आज्ञा से ही मैं हम मैं सृष्टि करता हूं हरो तद बशा शिव प्रलय करते हैं और विश्वम पुरुष रूप पर पाती और श्री क्षीरशाही विष्णु के रूप में श्री विष्णु इस सारे संसार का पालन करते हैं विश्व रूप में भी पालन करने वाले होकर के विराजमान ये सामान्य अर्थ निरूपण किया अब त्रिधीश का एक अर्थ और निरूपण कर रहे हैं त्रिधीश किसको कहेंगे कि जगत के कारण तीन पुरुष हैं पुरुष अवतार इनके द्वारा ही जगत उत्पन्न हुआ एक है महाविष्णु दूसरे हैं पद्मनाभ तीसरे हैं क्षीरोदशाही महाविष्णु कौन है बुल सं जो प्रकृति अंतर्यामी है और कारण समुद्र में शयन करने वाले एक कारण समुद्र था उसमें नारायण शयन कर रहे हैं और वे प्रकृति की ओर देखते हैं श्री नारायण के मन में जो नारायण शयन कर रहे हैं कारण समुद्र में उन नारायण के मन में एक विचार आया कि कुछ जीव ऐसे हैं जो कि अनाज काल से बहिर्मुख हैं ऐसे अकृतार्थ जीवों को मुझे कृतार्थ करना है और कृतार्थ करने के लिए श्री प्रभु जगत की रचना करना चाहते हैं जगत की रचना में ईश्वर का कोई प्रयोजन नहीं है हम जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने जगत की रचना की पंत जगत की रचना करने के लिए पहले जगत के सारे इंडिग्रिय जो आधारभूत तत्व हैं वे प्रकट होने चाहिए तो भगवान की एक शक्ति है काल जो कि गुणों में क्षोभ उत्पन्न करती है भगवान की एक शक्ति ही माया पंत माया साम्य अवस्था में विराजमान थी जितना सत्व उतनी की उतनी तोल करके उतना ही रई और उतना ही तोल करके तम साम्य अवस्था हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगा तो प्रलय की अवस्था, अवस्था चल रही है तम इनकी साम्य अवस्था काल भगवान ने क्या किया भगवान की एक शक्ति जो काल है उसने गो में क्षोभ उत्पन्न किया काल के प्रभाव से गो में क्षोभ हुआ तो रजोगुण की काल ने वृद्धि की और जैसे रजोधर्मिणी श्री माया देवी भगवान की प्रिया वो भगवान के सामने आई भगवान ने उस माया देवी के ऊपर अनुग्रह किया छुआ नहीं भगवान ने केवल माया देवी के ऊपर अनुग्रह मात्र कर दिया दृष्टि मात्र डाल दी दृष्टि मात्र डालने से रजोगुण की और अधिक वृद्धि हो गई और सत्यगुण रजोगुण इन दोनों को सत्युगुण तमोगुण इनको रजोगुण के साथ में मिला करके सबसे पहले माया से महत्व की उत्पन्न उत्पत्ति हुई और महत्त्व के भीतर क्रिया शक्ति भी कहीं विराजमान है क्रिया शक्ति का तात्पर्य है सूत्र या प्राण प्राण भी उसमें विराजमान है पंच प्राण और कुछ न कुछ एक्शन अभी तक एक्शन नहीं था तो अब सृष्टि में कुछ एक्शन आ गया तो ऐसा महातत्व उत्पन्न तो हुआ माने बुद्धि तत्व तो उत्पन्न हुआ जिस उसको महत्व ना कहकर के महत्व उसमें सारे के सारे गुण कहीं ना कहीं विद्यमान है जैसे एक निवोरी में पूरा नीम का पेड़ समाय हुआ है एक आम की गुठली में पूरा मीठा आम का पेड़ नींबू के बीज में पूरा नींबू का पेड़ समाया हुआ है इसी प्रकार महत्व कहने का तात्पर्य है अभी प्रकट नहीं है प्राग अभाव है परंतु उसमें सारे के सारे सृष्टि के तत्व समाये हुए हैं इसलिए वो उसको महत्व कहा गया परंतु उस महत्व में क्रिया शक्ति माने प्राण भी जुड़े हुए हैं वो प्राणवान है निशेष नहीं है अब हो गया है तो प्राणवान होने के बाद में वो क्रियाशक्ति वह महातत्व उसमें विराजमान उसको कहते। शक्ति के है? सूत्र कहते क्रियाशक्ति कहें सूत्र कहें सूत्र माने प्राण सूत्र आत्मा महातत्व उत्पन्न हुआ उस महातत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ अहंकार तीन प्रकार का सात्विक राजस्ता फिर उसके बाद में सात्विक अहंकार से मन बन गया राजस अंकार से दस इंद्रिया बन गई तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं बन गई उनसे पंच महाभूत बन गए और इस प्रकार सृष्टि के जितने भी तत्व थे वे तेईस तत्व तैयार हो गए जैसे उनको जाल में भर करके किचन में सजा करके रख दिया हो परंतु तो अभी उनमें कार्य करने की शक्ति नहीं है वे मिलकर के पाक बनाएंगे कब जब उसमें पानी घी और अग्नि इन तीन का संयोग होगा तब मिलेंगे दाल और चावल की खिचड़ी तब पकेगी जब उसमें नमक भी हल्दी भी मिर्ची भी सब मिलेगा तो सारे जाल में भरे हुए थे परंतु तो उनमें मिलने की शक्ति नहीं तब जैसे मिलने की शक्ति के लिए अग्नि की आवश्यकता है और मिलने की शक्ति उनको मिला सकने के लिए उनके लिए जल की आवश्यकता है जल डाला जाएगा और अग्नि का संपर्क होगा तब जाकर के वे मिलेंगे आपस में जो आटा है उसका लूफ बनेगा तब उसमें से छोटी छोटी से बॉल बना करके फिर पूरी बनाई जाएंगे रोटी बनाई जाएंगी परंतु तो पानी जब तक नहीं होगा तब तक आटे के परमाणु परस्पर मिलेंगे नहीं तुषणु परस्पर मिलेंगे तो भगवान ने कृपा की और कृपा करके उस जगत के भीतर प्रवेश किया और एक तरह से पूरी खदाम तैयार हो गई माने मिट्टी को कुम्हार ने जैसे गूंद करके कूट पीट करके मिट्टी को तैयार कर लिया अब मिट्टी में अब जरा भी कोई डेली नहीं है मुदगढ़ से भी उसने कूट करके सारी डेलियों को दिया और मिट्टी पूरी तैयार हो गई अब उस पूरी मिट्टी को तो पूरी खदान को तो वो चाक के ऊपर चढ़ा नहीं सकता है फिर वो क्या करता है उसके छोटे छोटे से बॉल बनाता है ऐसे ही अनेक ब्रह्मांडों की श्री शंकर भगवान ने रचना की और उन, उन ब्रह्मांडों में भगवान ने भीतर प्रवेश किया तो संकर्षण भगवान ने सृष्टि के सारे तत्वों को बनाया और कुम्हार की तरह से कूट पीट पीट करके उन सबों को एक कर दिया उनकी पूरी खदान बना दी और मिट्टी पूरी तैयार हो गई है भीग गई है कुर सकोरे बनाने के लायक हो गई है अब उनमें से अलग अलग ब्रह्मांड बने ब्रह्मांड बनने के बाद में भगवान ने उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया कौन ने प्रवेश किया संकर्षण भगवान ने ही एक दूसरा स्वरूप धारण किया वो दूसरा स्वरूप है गर्भोदशाही श्री प्रद्युम्न उन गर्भोदशाही प्रद्युम्न ने उस ब्रह्मांड के भीतर प्रवेश किया और जैसे ही प्रवेश किया वैसे ही भगवान के श्री अंग से तेज निकला और पसीना निकला पसीने से वो ब्रह्मांड आधा आधा भर गया उसी का नाम है गर्भोध कारण समुद्र में शयन कर रहे थे संकर्षण गर्भोद में शयन कर रहे हैं श्री प्रद्यु द्वितीय पुरुष उन प्रद्युम्न की नाभि में हिरण्य गर्भ विराजमान है माने ब्रह्मा का कारण शरीर विराजमान है पंचभ चमकीला है कोई मामूली नहीं है ब्रह्मा ब्रह्मा तो कोई बहुत बड़े जीव होंगे इसलिए हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ वो जिनमें सारी सृष्टि को कर सकने की योग्यता विद्यमान है इसलिए हिरण्य माने सोने के समान वो गर्भ के रूप में भगवान की नाभि में अभी बीज के रूप में पड़े हुए तब उस नाभि से एक कमल निकला माने जो कारण शरीर ब्रह्मा थे उनसे स्थूल शरीर की रचना हुई और स्थूल शरीर की जब रचना हुई तो वो जो नाल थी उस नाल में चौदह गांठ थी वे चौदह गांव चौदह लोक हुए नीचे सात लोक पृथ्वी के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातल ये सात लोक है फिर इसके बाद में आया भूलोक फिर भूवलोक फिर स्वर्लोक फिर महल्लोक फिर जल्लोक फिर तपलोक और फिर सत्यलोक ये सात ऊपर के लोग साथ नीचे के लोग ऐसे चौदह गांठ वाला एक कमल नाल उत्पन्न हुई जिनमें लोग अलग अलग और उन लोगों को बसाया जाएगा जो इनमें रहने के अधिकारी जिसने जैसा काम किया है उसके अनुसार इन लोगों में कर्म के अनुसार उन जीवों को बसाया जाए सत्य लोग के बाद में तो भूमि जो है उस भूमि की स्थिति रही और भूमि के बाद भूमि में भूमि ऐसी है जो कि कर्मयोनी और भोग योनी दोनों है मनुष्य दे भूमि पर भी मनुष्य देह कर्मयोनी और भोग योनी दोनों अन्य जो जो चौरासी ,00 लाख योनिया हैं वे केवल भोग योनी है मनुष्य योनि कर्मयोनी और भोग योनी दोनों ही है हम एको कर्म करेंगे दूसरी ओर पुराने कर्मों का फल भी हम भोगते हुए चलेंगे अब जिसने जैसा कार्य किया वो चौदह लोगों में बढ़ जाएंगे मनुष्य के लोग अब जीव मात्र में भी जीव भी था भगवान का अंश सचित आनंद है पर तो जीव में भी शक्ति जो आएगी वो आएगी परमात्मा से जो मन उत्पन्न हुआ और मन का ही एक भाग है चित्त मन बुद्धि चित्त अंका ये चार जो अंतकरण हैं इनमें जो चित्त है उस चित्त में ही जीवात्मा निवास कर रही है परंतु जीवात्मा निवास करते हुए भी पूरे शरीर को वह प्रकाशित करती हुई विराजमान जैसे चंदनबत्त जैसे गंधवत जैसे प्रकाशवत् तीन दृष्टांत दिए ब्रह्म सूत्रों में कि जैसे बल्ब जल रहा है एक जगह पंथ पूरे हॉल को प्रकाशित कर रहा है ऐसे ही चित्त में परमात्मा विराजमान है और वो पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है जैसे सिर पे लगाया चंदन और पूरे शरीर में शांति आ गई ठंडक आ गई चंदनवत्त और गंधवत कस्तूरी या धूपबत्ती जल रही है एक जगह पंत पूरे कमरे को सुवासित कर रही है तो चंदन बतवत और प्रकाशवत वो जीवात्मा और परमात्मा विराजमान है और वो पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है यहां पर थोड़ा सा अंतर हुआ जो अहिंसा परमोधर्मा मानने वाले हैं वे आत्मा को पूरे शरीर में व्याप्त मानेंगे जैन मत हाथी के भीतर हाथी के बराबर आत्मा और चीटी के बराबर चीटी के बराबर चीटी का जितना आकार है उसके बराबर आत्मा इस तरह से मानेंगे परंतु वैष्णव जो विधान है शास्त्री विधान वेदांत का विधान उसमें चित्त में वह परमात्मा विराजमान है और पूरे शरीर को प्रकाशित करते हुए विराजमान है तो चित्त में जो परमात्मा विराजमान है उसी का नाम है वृष्णु क्षीर समुद्र में वे भगवान क्षीरोदशाही होकर के विष्णु होकर के विराजमान और वे विष्णु ही व्यापक होने के कारण हमारे हृदय में भी विराजमान है अंतरयाम के रूप में तो कारणार्डशाही श्री संकर्षण गर्भोदशाही श्री प्रद्युम्न और क्षीरोदशाही श्री विष्णु इन तीन रूपों में भगवान विराजमान है तो जगत कारण तीन पुरुष अवतार तो श्व पुरुष रूपे परपातित्र शक्तिश्वर शब्द की व्याख्या की जा रही है कि वे ही श्री कृष्ण संकर्षण प्रद्युप्त और अनुध इन तीन रूपों में जगत का कल्याण कर रहे हैं इन्हीं का नाम हुआ क्रमशाह महाविष्णु पद्मनाभ और क्षीरोदक स्वामी विष्णु ये स्थूल सूक्ष्म सर्व अंतर्यामी होकर के विराजमान राजमान तीन सर्वाश्रय जगत ईश्वर ये तीन ही जगत के संपूर्ण आश्रय होकर के विराजमान और श्री कृष्ण इनके आश्रय होकर के इनके आधार होकर के विराजमान हैं इसलिए कहा जिनकी एक श्वास से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं प्रलय काल में जिन संकर्षण में ही आकर के अनंत कोट ब्रह्मांड समाहित हो जाते हैं उन गोविंद की हम वंदना कर रहे हैं अब गोविंद के तीन स्थान हैं निवास स्थान भी तीन हैं एक है अंतपुर जिसका नाम है गोलोक बृंदा वो है अंतपुर दूसरा है मध्य स्थान वो है श्री वैकुंठ और तीसरा है बहे स्थान वो है जगत तो भगवान तीनों स्थानों पर निवास करते हैं अंतपुर मध्यपुर और बहपुर इन तीनों में व्याप्त होकर के भगवान विराजमान है <coughs> तार तले परम व्योम विष्णुलोक नाम अब श्री गोलोक के नीचे विष्णुलोक होकर के विराजमान मध्यम आवास जो है वो शर्ण ईश्वर्य का भंडार हो करके वो विराजमान है अनंत बैकुंठ वहां पर विराजमान है और इसी का वर्णन करते हुए एक बार श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि गोलोक धाम धाम में तलेच चो देवी महेश हरिधामसो तेसु तेसु गोलोक नाम करके आपका जो मुख्य अंतपुर है उस मुक्ष अंतपुर के नीचे तीन धाम है देवी महेश और धाम ये तीन धाम श्री गोलोक के नीचे है अब ब्रह्मा जी बैठे कहां हैं सत्यलोक में सत्यलोक में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं तो सत्यलोक से सबसे पहले दिखेगा कौन देवी का धाम माया का लोक इसलिए पहले माया माया का धाम बताया फिर महेश माने शिवजी का धाम बताया और फिर हरिधाम फिर बैकुंठध धाम तो ब्रह्मा जी क्योंकि सत्यलोक में बैठ करके ये प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए ब्रह्मा जी के कर्म से उस स्थान की सापेक्षता से यहां पर कहा गया देवी महेश हर धाम से ब्रह्मा को पहले देवी का धाम दिखेगा मन माया का फिर महेश का धाम दिखेगा शिव जी का लोक मोक्ष धाम और मोक्ष धाम के बाद में फिर श्री कृष्ण का धाम या विष्णु का धाम उनको दिखेगा तो ये तीनों धाम विराजमान हैं प्रभाव जिन गोविंद ने इन तीनों धामों की अपनी विशेषता बताई उन गोविंद को हम प्रणाम कर रहे हैं इसी बात को यहां पर यह कहा गया कि प्रधान परम व्योम व्योमोतरे विरजा नदी प्रधान और परम माने माया समुद्र और मोक्ष और बैकुंठ ये तीन धाम हो गए सबसे ऊपर हो गया श्री गोलूक चलो उसको छोड़ दो अब सबसे पहले आया बैकुंठ बैकुंठ के बाद में आया मोक्ष धाम या शिवजी का धाम साईं जी मुक्ति का धाम और इसके बाद में आया माया का धाम त्रिगुणात्मक माया का धाम तो त्रिगुणात्मक माया जो ब्रह्मांड है वो है माया समुद्र में और भगवान जो रहेंगे माने ब्रह्म और बैकुंठ और गोलुक ये तीनों चीज ब्रह्म बैकुंठ गोलुक शिवजी का धाम बैकुंठ का धाम और गोलोक का धाम ये ऊपर रहेंगे ये जब ऊपर रहेंगे तो इनमें माया का स्पर्श है नहीं इन तीनों में माया का स्पर्श नहीं है तो श्री गोलोक की माने भगवान के दिव्य धामों उन उनकी जो स्थिति है और माया समुद्र है इनके बीच में एक रेखा के रूप में बिरजा नदी विराजमान है तो बैकुंठ की खाई के रूप में एक बिरजा नदी नाम करके एक नदी बिराजमान है वे रजा जिसमें रजोगुण का स्पर्श नहीं है ऐसी बिरजा नाम करके नदी माया समुद्र और भगवान के बैकुंठ धाम इनकी बीच की सीमा के रूप में खाई के रूप में वो विराजमान है जो वेद के द्वारा ही उत्पन्न हुई है और भगवान के श्वेद से यह बिरजा नदी उत्पन्न हुई है उस गिरजा नदी में ही भगवान शयन कर रहे हैं और उसके पारे त्रिपाल विभूति सनातन अमृत वैकुंठध धाम विराजमान है इसके नीचे बाह्य आवास तो तीन तरह के आवास निरूपण किए एक बताया अंतपुर दूसरा बताया मध्यवास और तीसरा बताया बाह्यावास श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन कर रही है श्री गोमो तो है उनका अंतपुर श्री वैकुंठ जो ऐश्वर्य धाम है वह हो गए मध्य आवास परंतु माया यह हो गया बाह्यावास इस माया समुद्र में अनंत अनंत विराजमान है ये तीनों जो धाम है इन तीनों ही धामों के अधिश्वर श्री कृष्ण माया समुद्र के भी अधिश्वर हैं वे बैकुंठ भी अधिश्वर हैं और वे निज धाम श्री गोलोक उनके भी गोलोक वृंदावन उनके भी अधिश्वर हो करके वे विराजमान हैं जगत तो है एक पाद विभूति और बैकुंठ है त्रिपाद विभूति सो विभूति बैकुंठ ऊपर विराजमान है त्रिपाद विभूति वैकुंठ में श्री भगवान विराजमान है त्रिपाद विभूति कृष्ण की अपूर्व है हम उसके विषय में नहीं समझ सकते हैं उस समय एक श्री वेद के द्वारा ही श्री कृष्ण की विभूति को समझा जा सकता है इस चिर लोकपाल शब्द का अब अर्थ एक कथा के माध्यम से पुराण में एक प्रसंग आया उस कथा के माध्यम से उस को दिखा रहे हैं कि एक बार आए और श्री से कह रहे हैं और द्वारकाधीश ने अनंत अनंतोट ब्रह्मांड को बुला लिया और ब्रह्मा का अभिमान चूर हो गया कि मेरे चार मुख हैं और मैं अकेला हूं ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड है उस लीला को आगे वर्णन करेंगे बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गाय गौर हरि जय जय